और बहनों मुझे आपको खबर हुए आनंद होता है कि आज भी कमर तो आ गई और राज करीब तीस आई होगी शायद उससे भी अधिक लेकिन कम तो नहीं उसको कोई जैसी आई ऐसी खबर नहीं रही तो अभी खबर निकाल दी पता तो चला के आई है एक बंधु गया है उसमें कितनी होगी वो तो देखा भी नहीं है अब आई ऐसे तो खोल नहीं सकते हैं तो करीब तीस तक तो आ गई है अच्छा ऐसे ही मैं आपको कहता रहूंगा कि जिसके पास कमल पड़ी है तो ऐसा न समझे चलो जब देना है तब दे देंगे एक बड़ी कहावत है कि जो है लेकिन अवसर पर नहीं देता है समय पर नहीं देता है वो नहीं लेता है सब हुआ एक आदमी भूखो मरता है मेरे पास रोटी पड़ी है लेकिन उसको उसकी भूख मटाने के लिए आज मैं ही लेता हूँ खा लो रोटी लेकिन वो रोटी में दूसरों के जाता मैं खा जाता हूँ जब इच्छा होगी तब उसको दे देंगे उसमें तो वो तो मर गया उसको मर रहा है मैं देख रहा हूँ इसलिए दान देना अच्छा है लेकिन जो दान समय बीतने पर जाने पर दिया जाता है वो अच्छा इतना ही मैं आपको आप, तो, आप लोगों को कह लूँगा और जिस तक मेरी आवाज़ पहुँचती है ये देना चाहते हैं तो इतनी शीघ्रता से दे दें से अच्छा रोज थोड़ी थोड़ी ठंडी तो बढ़ती जाती है लेकिन दिल्ली की सच्ची ठंडी तो सत्रह अक्टूबर से होती है बहुत तो दफा दिल्ली में आ गया हूँ तो ऐसा था भाई सारी साहेब सब यहाँ राज चलाते थे तो ने से उतट रखे थोड़ा तो उसका तो मस्क बंद सत्रह तारीख को पढ़ना चाहिए और सत्रह आते जो तो तो तो लोग आज बिशात पड़े उनको ये भेज दें तो बड़ी अच्छी बात है ये तो मैं आपको उस बारे में हमेशा मैं आपको किसी न किसी रूप में वही बात तो कह देता हूँ लाचार बनता हूँ उसी काम के लिए मैं दिल्ली में पड़ा हूँ मुझे कहना पड़ता है मैं कहूँ वो आप चुन के आप उदार हैं भले हैं तो इसलिए शांति से मेरी बात तो सुन लेते हैं इसलिए तो मैं आपका उपकार ही मान ही सकता हूँ आपको धन्यवाद ही दे सकता हूँ लेकिन मेरा मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि चलो मैंने तो सुना दिया और लोगों ने शांति से जो मैं सुनना चाहता हूँ सुन दिया इससे पेट नहीं भरता है मुझको तो पेट भरना ही चाहता हमारे लोग तो परेशान पड़े हिंदुस्तान में बहुत जगहों में उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए उन लोगों का धर्म क्या है वो समझना और हुकूमत तो बड़ी है यहां की है दूसरी हुकूमत बड़ी है उसका धर्म क्या है इसलिए उसको समझ लेना दूसरे जो लोग एक किस्म की आबो हवा पैदा कर लेते हैं वो क्या आबोहवा पैदा करेंगे तो उनको भी समझना है तब तो पिछले जो लोग पड़े उन तक हमारी आवाज पहुंचती है। मेरे पास बड़ी अच्छे परेशानी में पड़े थे वो लोग आ गए वो पाकिस्तान के थे पश्चिमी पाकिस्तान के मेरे पास आ गए थे दस ग्यारह पहले मैंने कहा था कि मुझको लिख कर दे दो लिख कर बयान दे दिया उसका सबब तो ये था कि मेरे से हो सकता है तो मैं करूँ करना यही था कि उन लोगों को आने का कुछ प्रबंध हो पेयज तो आने नहीं सकते रास्ते में खतरा देता इतना अनाज साथ में कैसे रख सकते रखने कौन देगा तो उनको तो अगर गाड़ी में आवे हवाई जहाज में आवे मोटर से आवे ऐसा ही रास्ता हो सकता है तो आज मोटर ना, या तो हवाई जहाज मिलना या तो ट्रेन बड़ी दुश्वारी की बात है ट्रेन आज जैसे चलती थी पहले ऐसी चलती भी नहीं तो वो तो आए नहीं है अब तक और बीच में वहाँ क्या हो, हाल होते वो भी पता है तो मैं समझता तो हूँ इस तरह से आ जाए तो अच्छा लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम हैं कहाँ हम जा रहे ये मैं छोड़ दू अभी मैं मेरा मन को बंगाल की ओर ले जाऊ वहां भी तो मैंने काफी काम किया है पूर्व बंगाल में पश्चिम बंगाल में पूर्व बंगाल के माननीय नौखारी वगैरह जिस जगह पर पाकिस्तान है तो हम चला गया था वहा मैंने पैदल यात्रा की और रोज अलग अलग जगह पे चला जाता था, था और वहाँ लोगों का परिचय करता था बहनों को भाइयों को जो डर भरा था वो डर निकालना था कि राम का नाम लेने से आधे जितना था और राम का नाम लेते हुए अगर कोई मार डाले तो मर जाए ऐसा क्या हम हमारा मोह पड़ा जिंदा रहने कि जिंदा रहने के लिए राम नाम को छोड़ दी भूल जाए डर के मारे राम नाम न ले औरत अगर यह लगाती है कुंभकुम वो लगाते हाँ चांदला करती है तो न करे शंखा पहनती है क्योंकि तो वहां लो, लोग की चूड़िया पहनती है वो एक जो औट पर विधवानी हुई है उसकी एक निशानी तो उसी पहले पहले चोर राकी पहनना चाहती है तो पहले लेकिन उससे वो विधवा नींद सिद्ध नहीं होता है और सिद्ध करने के लिए शंका की चोरी पहननी चाहिए तो वो पहनने से भी झिझकती थी तो उनको समझाया और समझ गई कि वहाँ पहनेंगे अब मैं सुन रहा कि वहां से वो आस्ते आस्ते आस्ते लोग चले आते क्यों चले आते हैं उसका मुझको बटा नहीं चला है वहां तो मेरे आदमी तो पड़े शायद मैंने आपको कहा है कि वहा सतीश बाबू जैसा आदमी पड़ा खाली प्रतिष्ठान का और उसके साथ जो आदमी वो सब वहां पढ़े प्यारे लाल है पढ़ा अम टलाम भैन वहां पढ़ी <coughs> कम करते वहाँ पर आए ऐसे काफी लोग पड़े हैं जीवन सिंह वो भी वहाँ पड़े और सब लोगों की खिदमत करते हैं लोगों को हिम्मत देते हैं वो लोग नहीं दिखते कि हाँ लोगों को परेशानी है थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी गई होनी चाहिए लेकिन वहाँ से भागना क्या था और कहीं से भी और भागकर लोग क्या करेंगे वो तो सोचे यहाँ हमारे पास कुरुक्षेत्र में 25,000 हजार पड़े हैं औरत पड़ी है मर्द पड़े औरत जो जो जिसको तो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें से कोई मर जाए तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होती है क्यों कि वहां डॉक्टर इलाज कौन करेगा कैसे हो सकता है वहा मकान तो है नहीं क्योंकि वो पंजाब से आए तो मैं सोचता मेरे दिल में कि मुझको इन लोगों को क्या सलाह देनी चाहिए आए लेकिन आइए इससे ज्यादा तो अभी भी पड़े हम कोई दस बीस तादाद में रहें लाख दो लाख की तादाद में हों तो भी तो समझ सके करोड़ों की तादाद वाले हम ऐसा बड़ी मुल्क में पड़े, तीस जगह पर चालीस कबूल में पड़े, वहाँ लोगों की तब्दीली करना एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना वो छोटी बात न समझ उसमें परेशानी इतनी बड़ी है कि वो बगैर मुख से मर जाते भूखों मरते और हुकूमत सबको पहुंचने की कोशिश करे तो पहुंच नहीं सकती कितनी भी कोशिश करे हुकूमत के पास आज जो सिपाही मिलिट्री सब कुछ इंतजाम अंग्रेजों के पास था वो हो नहीं सकता होना नहीं चाहिए हुकूमत के पास जो पड़ा है जो फौज पड़ी है उसको तो लोग मत पड़ा लोगों के मार्फत से वो काम चला सकते हैं लोग पंचायत वो हुकूमत के हाथ है पैर सब कुछ है अगर वो उनको मदद न दें और उनके पास से मदद की भी करें उम्मीद रखें तो वो मिल नहीं सकती है ये हम नजरों से देखते मैं देखता हूँ ऐसा मैं नहीं कबूल करूँगा कि हुकूमत बेफिक्र रहती उसको कोई ख्याल तक नहीं है मिलता हूँ ना करीब करीब हमेशा उनको मिलता हूँ वो परेशान बढ़े ये मैं आपको कहना चाहता हूँ वो करें क्या आखिर में इंतजाम करना वो जानते थे लेकिन कांग्रेस तो मुठ्ठी भर की थी हमारे दफ्तर में जितने नाम रजिस्ट्री में इतने कभी आए हैं क्या हासिल हुए नहीं और जितने हैं हमारे दफ्तर में वो तो मुट्ठी भर आदमी थोड़े पैसों का काम करना यहाँ करोड़ों का काम करना करोड़ों की कि करोड़ों रुपये वो उनके पास पड़े और हजारों की तादाद में अमलालूप पड़े उनके मार्ग से काम कैसे हो सकता है और वो कैसे पच्चीस हजार आदमी को खाना पहुंचा सकते हैं पहुँच नहीं सकता है नतीजा ये आता है तो लोग मर जाते हैं भूखो देते है। कपड़े पूरे नहीं और अभी चारा का दिन आ जो हाल यहाँ है वही हाल आप समझें कि पाकिस्तान में पड़ा पाकिस्तान में कोई जन्नत है और हमारे यहाँ डोजक है ऐसा नहीं या तो ये भी कहो कि हमारे यहाँ जन्नत है ही नहीं वो तो नजरों से देखते हैं और पाकिस्तान में डोजक है ऐसा भी नहीं आखिर में दोनों जगह पे इंसान पढ़े कोई अच्छे कोई बुरी लेकिन वो अच्छापन बुरापन इसका हिसाब कौन निकाले निकालकर हम क्या पाएंगे मेरे सामने तो बराबर सही ये हो जाता है और आपके सामने भी ये होना चाहिए कि ऐसे लोग तो बड़े हैं आ गए वो आ गए हैं उसकी तो हिफाजत करो तो हो सके वो लेकिन आए हैं उनके लिए भी मेरी कोशिश ये होनी चाहिए पर चलती है मैं आपको कहता हूं कि वो अपनी जगह पर तो जानता कि जाएत में रहने वाला आदमी वो अपने देहात को छोड़कर नहीं जाएगा एक एकड़ जमीन है उस पर वो खाल हो जाएगा वकालत मैंने की तब भी मेरे पास तो पहला केस एक आ गया तो उसका तो एक छोटी सी ही एक एकड़ से भी कम जमीन थी वो जमीन उसके पास से छीन दी गई थी तो इसलिए वो परेशान था उसने कहा कि मेरे लिए कुछ करो मैं क्या कर सकता था वो तो काम ऐसा भी नहीं था तो उसके लिए कोई कोरेक्ट दरबार में जाए उसके लिए अलजी हो सकती थी तो वो अर्जी की पोलिटिकलीजन वो उस समय में थे ना तो उनको क्या तो पीछे मैं तो बोल भी गया कि वो जमीन वापस मिली या नहीं लेकिन चीज तो ये है कि वो आदमी ऐसा परेशान कि उसके पीछे दीवाना बना एक आदमी को क्या पड़ा था जमीन छोड़ दी तो गई हमें तो जान रही लेकिन हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में लोग चले जाएं और कहां जाए कैसे रहें जाते जाते तो मरते जाते इसलिए मैं कहता हूँ कि हम मरना है कोई लोग तो मरेंगे जिस जगह पे हम पड़े हैं भाई ही और बीच क्या होता है ऐसा नहीं कि वहां रहते हैं तो कोई देखने वाला नहीं है देखने वाला ईश्वर तो पड़ा है लेकिन दूसरा कोई है कि नहीं है? तो हुकूमत तो पड़ी है अभी बंगाल में मैंने कहा वो तो मतलब मेरी दोस्त सब पड़े हैं तो आज मेरे पास आई है मुझको सुनाया तब तो मैं आपको यह बात करता हूँ इस तरह से चल रहा है तो मैं कहता हूँ कि तब जो हुकूमत वहाँ पड़ी है पश्चिमी बंगाल की वो हुकूमत लिखेगा लेकिन वहाँ भी क्या और वहां भी क्या हर जगह पे आज लोग हम हुम करे इसके तामील नहीं करते अफ़ीसर लोग है वो भी पूरी तामिल नहीं करते उनके दिल में भी ऐसा गुमान आ गया कि हमको आज कौन पूछे वाल है से थे वो टूटे तो लाल आँख करे तो हम कांप उठ ले थे बस बड़ा बड़ा सोल्जर हो और यहाँ बेला लगा दिया है और फिटा लगाया है तो भी क्या हुआ उसका जो सरदार ही जनरल है उसके सामने वो कांपे का उसका भी गवाह तो इसलिए लेकिन आज आज तो सबको ऐसा लगा कि है? हमको कौन पूछे वाल हम अपने जनरल है सिपाही अब हम अपने ऐसी आजादी हम पा गए हैं। तो उस आजाद में करना बहुत मुश्किल होता है तभी तो मैंने कहा नहीं तुम्हारे तो यही काम करना उनको लिखो और पीछे दोनों हुकूमत मिल जाती है तो दोनों हुकूमत मानती है कि हमारे इंसाफ ही करना है इंसाफ करवाना है तब तो कुछ भी तो जोर आ जाएगा लेकिन मना के वो तो हुत इंसाफ नहीं करना चाहती तो क्या आखिर को तो क्या हो सकता है मैं तो लड़ाई कराने वाला आदमी तो हूं मैं तो लड़ाई से भागूंगा लेकिन किसके पास हथियार रहा है सिपाही रहा है पुलिस रहा है मिलिटरी रही उसको दूसरा क्या करना है अगर वो लिखता है मेरे कुछ कर नहीं सकते लेकिन कराना तो है तो उसको कहना तो हमारे लड़ना होगा क्योंकि हमारे धर्म के आदमी पड़े और वहाँ परेशान पड़े हैं नहीं ले सकते हैं तो उनको ये करना होगा तो ये दोनों हुकूमत के लिए मैं तो बात करता हूँ दोनों हुकूमत के लिए होता है इसमें जो जाम है जिसका हक नहीं जो जो लोगों को अच्छी तरह से नहीं रखते हैं या नहीं रख सकते हैं उनके सामने क्या कर क्या सकते ऐसा करते करते हम मर गए हकुमत भी मर गई हार गई वो तो मैं समझ सकूंगा लेकिन हम ऐसा डर के मारे मर जा और डर के मर गए हाँ वहां से आ जाओ अरे आते आते तो आधे मर जाते पीछे आ तो जाओ लेकिन रखोगे कहा तो उनको खाना कहा से दोगे खाना दिया बेकार बैठे रहेंगे बेकार नहीं बैठे तो उनको कुछ काम ढंडा दे दोगे कहाँ से काम ढंडा देगा ये हिंदुस्तान आपका करोड़ों लोग भीख भूख से मरते हैं करोड़ों लोग बेकार बैठे हैं उसके लिए तो हम नहीं कर पाए हैं तो ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं बाहर से मानी कोई दूसरी ब्रांड से आते हैं परेशानी में और वहां तो पैसा करते हैं उनके लिए पैसा क्या निकालोगे कैसे करोगे इसमें तो झंझट है इसमें जो खराबी यहां पैदा होती है वो खराबी मैं जो बताता हूँ उसमें हो ही नहीं सकती और होता है क्या कि पीछे लोग बात बनते हैं लोग मरने का इलम सीख जाते हैं और मरने का इलम सीख ले है और मैं आपको कहता हूँ जो मैंने उपाय बताया है मैं हिंदुस्तान को समझाता तो दो का भला जगत का भी इसमें भला पड़ा है और हम बात बनेंगे और सारा जगत हमारी तारीफ करने वाला है इसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं करो